मन की बात हाँ जी ओगतो सहनो सहवीर कर आज साउट विषा हो शांति नमस्ते नमस्ते आइए आपका स्वागत है योग दर्शन पाठ मैं स्वागत है भगवान की कृपा से हमने साल पढ़ लिया था हाँ जी अब जो है आगे अब पांचवा शुरू करते हैं पांचवा करना है शुरू तो मैं शुरू करूं जी जी उसकी अवसरणिका पढ़ ली अच्छा पुनर्निरोधव्या बहुत सती चित अच्छा उसमें ऐसा लिखा हुआ है कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है मैं आप राजवीर जी की पढ़ रहा हूँ अच्छा, राजवीर जी की पढ़ रहा हूँ मैं भी राजवीर जी का निकाल रहा हूँ हमारे में जो है लिखा हुआ है ताहा निरोध हाँ, तो इसमें जो है अर्थ उन्होंने दिया वे चित की व्यतियां बहुतवा होने पर निरोध करने योग्य है वे ये है वो जो है चूंकि मैं अभी बता रुक जाए अच्छा। मैं भी इनका भी निकाल लूं। ना आप पूरा पढ़िए राजवीर जी का राजवीर जी का मेरे पास भी है उसमें ताहा है अवतरणिका में ताह नहीं है जी, नहीं ताहा, ताहा। ताहा है ना? नीता पुनर्निरोधक सती बहुत पे सती जो है सती के बाद कौमा दे दीजिए अच्छा कामा आ, नहीं लिखा हुआ हाँ कौमा दे दीजिए तो ताह तानिरोधव्या बहुत्वे सती कौ दे हाँ जी हाँ ताह जो है ये स्त्रीलिंग है ताब है स्त्रीलिंग तो ता जो है पीछे जो कहा गया है उसके संबंध में कहा जा रहा है तो पूछे पीछे का, का, क्या कहा गया ताह मने हुई वृत्तियां हाँ जी वे वृत्तियां समझ गए जी जो है यो, तो जैसे पीछे योग चित्त वृत्ति जो चित्त की वृत्तियां हैं या पीछे जो कहा कि वृत्ति सारुप्य मितरत्र है जी? हाँ जी तो वृत्ति सारुप्य मितरत्र तो वो जो है वृत्ति सारुप्य मित्र में जो वृत्ति है या योगश्चित वृत्ति निरोधक में जो वृत्ति है चित्त की वृत्तिया तो ता माने वे चित्त की वृत्तियान बोलते यहाँ पर बहुत सती बहुते बहुत सती इसको पहले ले आएंगे अन्य में कि ता माने पुनः अनवय करेंगे तो पुनः ता चित वृत्त क्या हो जाएगा हाँ जी वेद पुनः चित्त वृत्त चित्त वृत्त पुनः चित्त वृत्त वो तो पुनः माने पुनः माने फिर पुनः फिर जी या पुनः माने और पुनः माने क्या हो जाएगा जी और जी और पुनः माने फिर भी होता है और भी हो जाएगा ये तो अव्य पद है इसलिए बहुत सारे अर्थों रखते हैं तो यहाँ पर और वे चित्त वृत्तियाँ वे चित्त की वृत्तिया बहुत वैसे बहुत हैं चित्त की वृत्तियाँ कितने हैं जी बहुत है बहुत बहुत सारे हैं एक दो नहीं हाँ जी तो वो बहुत तो होने पर भी जो है बहुत तो है, बहुत तो होने पर भी जो है निरोधव्य निरोध करने योग्य योग्य हाँ उसको तो निरोध के योग्य है उसको रोकने योग्य है ये नहीं है कि बहुत सारी वृत्तियाँ हैं तो उसको निरोध नहीं किया जा सकता है तो निरोधभ्य है वो मैने निरोधव्य का मतलब निरोध करने योग्य है रोकने तो जा सकता है समझ गया जी हाँ जी मन बहुत सती, वे बहुत तो होने पर भी जो है वे बहुत तो होने पर भी वे वृत्तिया निरोधभ्य है निरोध के योग्य है हाँ जी समझे हाँ जी, हां जी। मैने उसका निरोध करना चाहिए निरोधक का मतलब हुआ की निरोध करना चाहिए योग्य और जा सकती भी है दोनों तरफ से है जी, जी? नहीं वो योग करने योग्य भी हैं और कर जा सकती भी हैं कर। था। जी करी जा सकती है करने योग्य है मैंने बहुत होने पर भी वो करने योग्य है निरोध करने योग्य इसका मतलब ये हुआ की बहुत होने पर भी वो जो है निरोध करने योग्य है ठीक है जी मैंने वह जो वृत्तियां हैं वह बहुत वह है तो भी जो है हमें उसको निरोध करना चाहिए यदि निरोध नहीं करेंगे तो फिर हम योग नहीं कर सकते ठीक है जी हाँ जी करोध निध के योग्य बहुत बहुत होने पर भी बहुत हो। भी भी हो पुनः सकता है कि वह बहुत होने पर भी निरोध के योग्य है ये तो फिर आगे करे कि चित्त अब चित्तस्य का आगे क्या समझ माना चित्त का वो की वृत्तियाँ कितनी है फिर वो जो निरोधभव्य है बहुत तो होने पर भी निरोधभव्य है तो वो बहुत तो जो है वह कितने हैं बहुत सारे हैं परंतु उसको पांच भागों में बांट दिया है तो चित्त का आगे आगे सूत्र के साथ संबंध कीजिएगा हाँ जी समझ गया तो चित्त हाँ वृत्त पंचत पंचत्य क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्टि वृत्त पंचत्य क्लिष्टा वृत्त पंचत्य क्लिष्टा क्लिष्टा बोल रहे हैं कि ये जो वृत्तिया हैं, चित्त की जो वृत्तिया हैं, वह पंचत पांच है पांच प्रकार के हैं पंचत्या का मतलब क्या हुआ जी पांच प्रकार की हा वो पांच प्रकार के हैं वृत्त है, पंचत्य क्लिष्टा क्लिष्टा वह वृत्तिया जो है वह पांच प्रकार की है तो यहां पर पंचतिया में जो है पंचत का मतलब वैसे तो अर्थ हुआ पांच प्रकार की है परंतु इसका लिटरल मीनिंग जो हुआ पंचत में पंच शब्द है क्या शब्द है जी पांच पंच हो गया उसमें पंच उससे तयप सफिक्स है उसमें जो है तयप सफिक्स है मतलब तयप तो सूत्र है मतलब ये है कि संख्या या अवयवे तयप एक सूत्र है अष्टाध्यायी में तो तो उससे तय हुआ है और पंच तय बन गया अवयव अर्थ में समझे हाँ जी और उससे एक स्त्रीलिंग में नीत सफिक्स हुआ है तो पंचतई बन गया और पंच तई का बहुबन है सॉरी पंचतई है पंच हर पंचतई का है पंचत समझे जी हाँ जी हाँ मैंने पंचतई जो है पर जैसे नदी शब्द आपने कभी पढ़ा है नदी शब्द थोड़ा सा कुछ, आ, ये सुनाई नहीं पड़ा खीर जब मैं, मैं, आ, मैंने क्या नहीं सुना कभी नदी नदी हाँ नदी हाँ जरूर अवश्य सुनाओ तो जैसे तो नदी शब्द है नदी का जैसे रूप चलता है ना जी हाँ जी नदी का रूप चलता है कि नदी नद्यू नद्य ऐसा चलता है हाँ जी नदी नद्यू नद्य ऐसे ही पंचतई पंचतय्यऊ पंचतय्य ऐसा अच्छा ऐसा हो गया ना वो जी हाँ पंच तो जी।, हां जी तो पंचतई का पंचतय का पंचअ पंच अवयवाह पंच पंच तयम, ऐसा होता है परंतु यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो पंच अवयवाह य पंचतई और ते, ते पंचत मे पांच अवयव हैं जिसके ऐसा अर्थ हुआ पंच पंचत तय, का पंच क्या हुआ पांच अवयव है, हाँ, है उसको पाँच। पाँच, उसको कहेंगे पंचत्यू तो क्या कहेंगे जी पंच पंचत तो इसका मतलब कि पांच अवयव वाले लिटरल मीनिंग क्या हुआ हिंदी में पांच का अवयव माने पार्ट अच्छा अवयव का अच्छा पार्ट अच्छा अच्छा पार्ट भाग भाग अच्छा जी तो पांच अवयव होता न, देखे, है ना जैसे देखिये आपका शरीर है आपका शरीर का हाथ पैर सिर इत्यादि ये अवयव है ना अवयव हो गए समझ गया तो हाथ पैर इत्यादि ये सब जो अवयव है तो ऐसे ही वृत्ति पांच अवयव वाला जैसे ये शरीर है आपका शरीर है हमारा शरीर है तो इसका अवयव ले लीजिए अवयव अवयव जैसे मोटे मोटे हाथ हो गया एक अवयव पैर हो गया दूसरा अवयव सिर हो गया तीसरा अवयव तो ऐसे कह देंगे ना कि ये शरीर जो है सिर एक हाथ दो पैर तीन तीन अवयव वाला है मोटे रूप में आपको समझाने के लिए कह रहा हूं ठीक है तो तीन अवयव वाला है ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं हाँ जी तो ऐसे ही ये वृत्तिया पांच अवयव वाले हैं या पांच अवयव वाली होती हैं ये इसका मतलब हुआ वृत्त पंचतिय का हां समझ गया जी ठीक है समझ गया जी हाँ वृत्तिया तो पांच अवयवों वाली होती है यह हुआ वृत्तया पंचत का तो वो जो पांच अवय वाली जो वृत्तियां हैं तो वो क्लिष्टा क्लिष्टा एक क्लिष्टा क्लिष्टा बहुवचन है ना जी हाँ जी क्लिष्टा क्लिष्टा तो क्लिष्टा क्लिष्टा हुआ कि क्लिष्टा अ क्लिष्टा च अक्लिष्टा च या क्लिष्टाह अक्लिस्ट क्लिष्टाकरण के आधार पर तो ये क्लिष्टा अक्लिष्टा क्लिष्टा क्लिष्टा जो है ये वृत्त का विशेषण है हाँ जी किसका विशेषण है जी वृत्त का वृत्त उच्चारण मतलब वृत्त क्या बोलेंगे वृत्त वृत्त बोलिए वृत्त और वृत्त वृत्त नहीं मैं जैसा बोल रहा हूं बोलिए यह वृत्त वृत्त वृत्त ऐसा इसका उच्चारण होगा वृत्त तो ये क्लिष्टा क्लिष्टा क्लिष्टा वृत्त पंचत ये क्लिष्ट वृत्त और अक्लिष्ट वृत्तियाँ पांच अवय वाली होती हैं ये हुआ हाँ जी मैंने कहने का अभिप्राय है कि ये वृत्तियां जितने भी प्रकार की वृत्तियाँ हैं वह वह जो वह अक्लिष्ट वाली भी है और अक्लिष्ट वाली भी है दोनों पांच प्रकार की हैं है। दोनों मैंने वृत्तिया क्लिष्ट वाली भी है और पांचों प्रकार की जो वृत्तिया है वो क्लिष्ट वाली भी है और अक्लिष्ट वाली भी है हाँ जी समझ गया जी मैं समझ गया हाँ तो क्लिष्ट वृत्तिया अक्लिस्ट वृत्तियाँ पांच अवयव वाली है माने दोनों पांच अवयव वाली है माने आगे जो कहा जाएगा प्रमाण विपर्य विकल्प प्रत्येक जो है पांच माने क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों वाली है ठीक है हाँ जी समझे समझ गया हाँ जी हाँ तो क्लेश और अक्लेश द्वितिया पांच अवय वाली है अब साधारण भाषा में कहेंगे तो क्लेश और अक्लेश द्वितिया पांच प्रकार की है यह हुआ भाव ये हुआ क्लेश और अक्लेश द्वितिया पांच प्रकार की होती हैं। जी। समझ जाए सम्लिप्त क्लेश वाली और अक्लेश दोनों पांच माने क्लेश रहित वाली मान सुख वाली क्लिष्ट वाली और अक्लिष्ट वाली हाँ जी ये पांच प्रकार की गए? हाँ जी स्वामी जी ने जिस उसका ट्रांसलेशन जिसका किया क्लेश और क्लेश रहित क्या लीजिए अवय क्लेश रहित और क्लेश सहित सहित हाँ जी अक्लिष्ट तो हो गया क्लेश रहित और क्लिष्ट हो गया क्लेश सहित हाँ जी क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्लेश रहित और क्लेश सहित वाली जो वृत्तिया हैं मतलब क्लेश सहित और क्लेश रहित वाली जो वृत्तियाँ हैं वो पांच प्रकार की है पांच और समझ गए हाँ जी आगे आगे, आगे पढ़ के अच्छा। तो व्यास व्यासभाष पढ़ू या स्वामी जी की ट्रांसलेशन पढ़ू पहले व्यास व्यास स्वामी स्वामी जी के व्यासवास पढ़िए क्लेश हेतु कहा कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूत क्लिष्ट क्लिष्टा ठीक है बोलते क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय प्रचय क्षेत्री भूता क्लिष्टा क्लिष्टा की व्याख्या करें क्लिष्ट क्या है क्लिष्ट वृत्तिया क्या है इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो क्लिसा कहते हैं क्लेश हेतु का बोल रहे हैं क्लेश कारण है जिसके ऐसा हुआ जी क्लेश कारण है? है जिसके मैंने क्लेशा हेतु यासाम ऐसा हुआ क्लेशा हेतु यासाम मैने जिनका हेतु क्लेश है जिनका हेतु क्लेश है क्लेश माने पांच जो अविद्या जो पांच क्लेश है ना जी अविद्या अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश ये पांच क्लेश हेतु जिनके हैं वह वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति है अर्थात जिस वृत्ति में अविद्या हो जिस वृत्ति में अस्मिता हो जिस वृत्ति में राग हो जिस वृत्ति में द्वेष हो जिस वृत्ति में अभिनिवेश हो उस वृत्ति को क्लेश वृत्ति कहते हैं समझे हाँ जी समझ जाए पांच मैने अविद्या राग द्वेश अभनिवेश तो जानते ही हैं आप क्योंकि अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश ये पांच क्लेश है तो पता है न जी हाँ जी ये अविद्या अस्मिता राग द्वेश अग्निवेश ये पांच क्लेश हैं। ये पांच क्लेश कारण हैं जिसके जिन वृत्तियों के पांच क्लेश कारण हैं, उनको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं समझ में आया समझ में आंटी और दूसरा है दूसरा है कर्माशय प्रचय क्षेत्रीय भूता ठीक बोल कि क्लिष्ट वृत्ति वो है जो कर्माशय के प्रचय में संचय में इकट्ठा करने में अर्थात कर्माशय है, समझते हैं ना जी कर्माशय कर्मों का फल जो है कर्मों का संस्कार आशय मैंने क्या होता है जितना जलाशय जहाँ इकट्ठी हुई हो सारी हाँ हाँ तो संस्कार हो गया ना जी हाँ जी कर्माशय का जो कर्मो मान कर्माशय नामक जो संस्कार है हम जब कर्म करते हैं तो उसे ही संस्कार बनते हैं ना जी हाँ जी तो कर्माशय नामक जो संस्कार है उस कर्माशय के इकट्ठा करने में संस्कार को इकट्ठा करने में जो क्षेत्रीय भूत है क्षेत्र कहते हैं खेत को हाँ जी तो जैसे एक क्षेत्र खेत को कहते हैं वो अन्न का आधार होता है ना जी हाँ जी अन्न का आधार होता आ, है आधार, होता है। आधार हो हाँ, वो तो ठीक है जी, तो ऐसे क्षेत्रीय भूत मतलब कि जैसे खेत अन्न का आधार होता है ऐसे ही वह कर्माशय के प्रचय में आधारभूत जो है क्लिष्टाह वृत्त वृत्तिया जो है वह आधार रूप हैं कर्माशय में यदि वृत्तिया होती है तभी तो संस्कार होते हैं ना जी हां दोनों का एक दूसरे के साथ संपर्क है संस्कार से वृत्तिया उत्पन्न होती है और वृत्तिया से संस्कार उत्पन्न होती है आगे खुद कहेंगे तो कहेंगे हाँ जी तो कर्माशय प्रचय कर्माशय जो है कर्म कर्माशय नामक जो संस्कार है या कर्मों का जो संस्कार है या कर्माशय में संस्कार में कर्माशय नामक संस्कार में जो है संस्कारों के परिचय में प्रचय माने संचय में परचय का मतलब क्या हुआ जी संचय में संचय संचय इकट्ठा यही वर्तन जी तो कर्मों के संचय में इकट्ठा करने में जो आधारभूत वृत्तियां है जो वृत्तियां कर्मों का संचय मान कर्माशय को संचय करती है जो संस्कार को कर्माशय को जो कर, मैंने संसार में लाने वाली संसार में जन्म देने वाली देने वाले जो संस्कार है उसका जो संचय करती है उस वृत्तिया को कहते हैं क्लिस्त वृत्तिया हाँ जी मैंने ध्यान रखिए क्लिष्ट वृत्ती वो है कि जो कर्माशय को संचय करती है और कर्माशय का जब संचय करेगी कर्माशय को जब संचय करेगी तो वही तो व्यक्ति को जन्म मरण देता है ना जी हाँ जी तो वह सभी वृत्तिया जो जन्म देने वाली है और मृत्यु देने वाली है उसको कहेंगे क्लिष्ट वृत्ति तो इस समय इस शब्द संस्कार या वासना करनी चाहिए संस्कार या कोई अंतर नहीं पड़ता दोनों वही है संस्कार वासना एक ही चीज हो गया किसी ने मुझे कहा था कि वासना गंदे संस्कारों को कहते हैं अच्छे निक, संस्कार अच्छे और संस्कार ऐसा नहीं, नहीं है लोगों में ने नहीं ने ने ना? वासना संस्कार यहाँ पर जो वासना है संस्कार अच्छा ठीक है मैं इसे कर्म संचय कर्माशय को संचय करने में कर्माशय को जो वृत्तियाँ करती है वो कुछ वृत्तियां जो आधारभूत तो वृत्तियां हैं जिसके आधार पर मैंने वह वृत्तियां खेत हो गया समझ लीजिए हाँ जी वृत्तियां क्या हो जैसे खेत हो, अन्न का आधार हो गया खेत ऐसे कर्माशय का आधार क्या हुआ कर्माशय संचय करने का आधार हो गया क्या वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां होता क्लिष्ट वृत्तियां तो ये क्लिष्ट वृत्तियां वह वृत्तियां हैं जो क्लेश जिसका कारण है अविद्या राग द्वेष, अग्निवेश यही जो क्लेश है इसी क्लेश के कारण वृत्तिया होती है जो मान इसके कारण जो उत्पन्न होता है क्लेश से जो जायमान है मान कलेश हुआ हाँ जी अविद्या, अविद्यामिता राग द्वेष, अभिनिवेश ये जो पांच क्लेश हैं, इस पांच क्लेश से जो वृत्तिया उत्पन्न होती है वह क्लिष्ट वृत्तियां है एक तो ये क्लिष्ट वृत्ति को समझना इस रूप में और दूसरा जो है इसके साथ साथ जो वह वृत्तिया जो कर्माशय का संचय करती है तो कर्माशय के संचा के कर, संचय करने में कर्माशय को इकट्ठा करने में जो आधारभूत है जो बेस है उस वृत्ति को क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं वो क्लिष्ट वृत्तिया हाँ जी हाँ।, हाँ अब जो है दूसरा है एक मिनट जाता आ, दूसरा पढ़िए पढ़ता हूँ हाँ क्लिष्ट प्रवाह पतिता अप्य क्लिष्ट क्योंकि यही आये क्लिष्ट प्रवाह पतिता पहले आपने नहीं पढ़ा नहीं क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूता क्लिष्टा उसके बाद क्लिष्ट प्रवाह पतिता मैं ये, ये किसमें आप पढ़ रहा है मैं राजवीर जी वाली में पढ़ रहा हूँ राजवीर जी में तो हमारे पास भी है तो उसमें तो आगे लिखा है कि छाती अधिकार विरोधी की नहीं आप में नहीं, इस वाले में मिसिंग है जी मेरे मैं दूसरी पुस्तक में जाता हूँ उसमें होगा शुरू तो है पता नहीं क्यों हमारे में लीजिए उसमें मेरे पास दूसरी पुस्तक भी है इसमें दूसरा देखे। तो। हाँ ठीक है इसमें है उसमें था जी हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीय भूता क्लिष्टा ख्याति विषया गुनाधिकार विरोधन्यो क्लिष्टा विरोधन्यो अक्लिष्टा बोल रहे हैं कि अब जो है अक्लिश्ता क्योंकि अक्लिशी तो व्याख्या तो की यही नहीं ना तो इसलिए तो होना चाहिए ना नहीं होनी चाहिए तो उसमें नहीं है ये कारण उसमें मिसिंग हो गई तो दूसरा कारण कि ख्या विषया तो अक्लिश वृत्ति किसको कहते हैं तो जो, जो ज्ञान को बढ़ाती हैं जो सत्य सत्य ज्ञान को सत्य पुरुष का ज्ञान बनाती है क्या लीजिए चित्त का ख्याति का मतलब ज्ञान ही हुआ था जो आ, का था ख्याति का मतलब तो तो है विवेक ख्याति विवेक ज्ञान हाँ विवेक विवेक विवेक ख्याति के भेद का ज्ञान हाँ जी सप्तुरुष के भेद का ज्ञान ज्ञान ये तो सत्पुरुष के भेद का ज्ञान विषय है जिस वृत्ति की ऐसी वृत्ति जिस वृत्ति से ये आत्मा है और ये चित्त है ये दोनों के भेद का ज्ञान जिस वृत्ति से होती है वो वृत्ति से वृत्ति है समझाया हाँ जी सत्य और पुरुष का जो भेद का ज्ञान देती है वो हम ख्या विवेक ख्याति विवेक ख्याति माने सत्य पुरुष की अन्यता ख्याति ख्या होता ज्ञान तो सत्य और पुरुष के भेद का ज्ञान विषय है जिस वृत्ति की उस वृत्ति को कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति अर्थात वे सभी वृत्तिया जो सत्व और पुरुष के भेद को का ज्ञान कराने वाली है उसको कहते हैं अक्लिश्त समझ गए हाँ जी हाँ तो आगे कह रहे कि अक्लिश वृत्ति की एक और व्याख्या किया कि गुणाधिकार विरोधिनी विरोधी विरोधि है विरोधि तो बहुगचन है विरोधिनी विरोधि बहुगचन है गुणाधिकार विरोधी न्य तो गुणाधिकार क्या करें जी गुणाधिकार गुणाधिकार मने गुण के अधिकार की जो विरोधी है गुण के अधिकार का जो विरोध करने वाली है गुण के अधिकार का जो विरोध करने वाली तो अधिकार का मतलब तो क्या हुआ जी अपने पीछे पढ़ क्या अधिकार का मतलब पढ़ा था प्रारंभ पढ़ाया था ना हाँ जी पढ़ा प्रारंभ करना आरंभ करना किसी भी कार्य को तो गुणाधिकार का मतलब तो जो गुण गुण के कार्य को आरंभ, गुण के कार्य का जो आरंभक है उस कार्य को गुण के जो कार्य हैं, क्या गुण गुण मतलब गुण का मतलब सत्व रजस तमस जी मतलब क्या है जी सत्व रजस रजत और तमस तमस हाँ जी तो इस गुण के जो अधिकार हैं कार्य करने के जो अधिकार हैं सत्व के क्या अधिकार हैं रजस के क्या अधिकार हैं तमस के क्या अधिकार हैं मने तमस का क्या कार्य होता है तमस का कार्य होता है कि वह अनस्वैर्य अनश्वैर्य अवैराग्य इत्यादि जो पीछे पढ़ के आये ना जी हाँ जी पीछे जो है आप जब व्यक्ति के अंदर गुण की अधिकता होती है तो वो किसके समीप जाता है उसका झुकाव किधर किधर होता है है हो जाता कि उसका चार चीजों में एवराग्यम अवैराग्य अनैश्वर्य और वो तो रजस का था ऐश्वर्य और विषय अनश्वैर्य तो तो बोल रहा हूँ नमस से अनुद्ध हो जाता है तो अधर्म अधर्म, वैराग्य अध्यम अवैराग्य जी। इसकी और उसका झुकाव होता है उधर वो कार्य करने की प्रवृत्त होता है उधर वो जब उसके समीप जाने वाला होता है उपगम उन्होंने कहा तो था। तो का ये अधिकार हो गया गुण का कार्य मतलब जो है नींद इत्यादि लाना आलस से लाना ये अज्ञानता अधर्म इत्यादि अधर्म की ओर प्रवृत्त तो होना ये सब कार्य हो गया ना जी हाँ जी और रजस का क्या हो गया जी रजस और विषय प्रियम रजत का जो होता है जब रजोगुण की जब अधिकता होती है रजोगुण जब होता है तमोगुण समाप्त हो गया और रजोगुण जब होता है तो रजोगुण में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य जाता है इसकी ओर प्रवृत्त होता है उधर वो जाने की इच्छा करता है है ना जी, हां जी। और सत्य सत्य गुण में जो है सत्य में जब होता है तो वह जो है सतपुरुष के नेता ख्या होती है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है रजोगुण मतलब जो है वह मतलब थोड़ा ज्यादा जुगुण था वो भी समाप्त हो गया तो ये गुणों के जो अधिकार हैं गुणों के जो अधिकार हैं गुणों के जो कार्य है उस कार्य को विरोध करने वाली जो है उस कार्य के जो विरोध करने वाली है उस कार्य को जो रोकने वाली वृत्तियां हैं उसको कहेंगे अश्ष्ट वृत्ति समझे हाँ जी हाँ माने आप इस चीज को समझे गुण माने और हुआ गुण उन सभी के कार्य हैं जब रजोगुण एक साथ मिलेगा तो क्या होगा रजोगुण माने सत्य सत्य माने रजोगुण और तमोगुण मिलने से क्या होता है वह उसको ऐश्वर्य प्रिय हो जाता है इत्यादि विषय प्रिय हो जाता है आ, फिर जो है, केवल गुण होता है तो क्या होता है उस वो किस तरह के कार्य में प्रवृत्त होता है वह व्यक्ति ऐसे रजोगुण हो गया तो क्या हो गया रजोगुण भी समाप्त हो गया तो क्या हो गया तो ये गुणाधिकार जो है गुण का जो अधिकार है गुण के आरंभ करना मैंने गुण मान गुण के कार्य जो है कार्य को जो आरम्भ करना है कार्यारंभ गुणों का जो कार्यारंभ है कार्य रूपी जो आरंभ है उसको जो विरोध करने वाली वृत्तियां हैं उसको कहते हैं अक्लिष्ट वृतियां ऐसी वृत्तियां जिससे गुण के जो कार्य हैं वह समाप्त हो जाते हैं समझे हाँ जी ऐसी वृत्तियां जिससे गुण रजोगुण समोगुण और सत्य के जो काम हैं वो समाप्त हो जाते हैं उसको कहेंगे अक्लिष्ट वृत्तीया क्योंकि तो जब तक तो वह जब तक वह क्लिष्ट वृत्तियाँ होगी तभी तक वो जो है क्योंकि तो गुण इत्यादि कभी ऊपर नीचे होता रहता है ना ना? जी? कहते हैं पीछे पीछे आपने पढ़ा ना, पीछे क्या कारण हुई है और वह जो है आत्मा जो है अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धार अनंता है तो उससे विपरीत उसको देखता है वह उससे विपरीत जो कि ये तो ऐसा है और ये जो वैराग्य जो हुआ सत्य उनके कारण ये भी इससे विपरीत है तो इसलिए उस पर भी उसका व्यक्ति को विरक्त हो जाता सत्व पर भी उसका विरक्त हो गया और जब उसको वैराग्य होता है तो फिर जो है आगे जब वो अभी सर्वृत्ति का निरोध हो गया तो फिर असंत समाधि की प्राप्ति होती है पीछे पढ़े है ना आप ठीक है मैं ध्यान में आरोप हाँ तो इसीलिए यहाँ पर ये हुआ की गुणाधिकार की जो विरोध करने वाली वृत्तियां हैं उसको रोकने वाली, वाली वाली विरोध करने का मतलब क्या हुआ जी? रोकने रोक... वाली है रोकने हैं? हैं उसको कहते समझे? हाँ जी समझ गया, नहीं, समझ गया गया नहीं जी? वि हाँ। अब आगे चलिए क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपिष्ट पृष्ठ छिद्रव्यकृष्टा क्लिष्टा भवंती देखिये पढ़िए इसको क्लिष्ट प्रवाह पतिका अति अक्लिश्ता इसको परे समझिए तो क्लिष्ट प्रवाह पतिका मैंने ऐसी वृत्तियां जिसमें क्लिष्ट का प्रवाह हो क्लिष्ट क्लिष्ट वृत्ति का जो प्रवाह प्रवाह हो मैने जो अविद्या से जो जन्य हो मैने जो जन्य है मान जो जायमान है और कर्मों के संस्कारों के संचय करने में जो आधारभूत वृत्तियां हैं उनके प्रवाह चल रहा है परंतु उन प्रवाह में यदि कोई ऐसे माने जो उनके प्रवाह में पतिता उनके प्रवाह में पतिता मैंने पड़ी हुई वह प्रवाह मैंने धारा हाँ जी प्रवाह का मतलब क्या जी धारा जिसका नदी का प्रभाव नदी का प्रभाव होता है जी तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्लिष्ट वृत्तियों के जो धारा है उस प्रवाह में पतित होती हुई भी माने उस प्रवाह में यदि कोई ऐसी वृत्तियाँ जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ आ गई जो गुण बुन, गुणाधिकार का विरोधी है वृत्तियाँ जो ख्याति विषय वाली जो वृत्तियाँ हैं विवेक ख्याति जो वृत्तियाँ हैं तो क्या हुआ क्लिष्ट वृत्तियां हो जाएगी यदि जैसे मान लीजिए कि दूध के अंदर आपने विष डाल दिया तो पूरा दूध जो है क्या हो जाता है विषम हो जाता है में हो जाएगा ना तो उसको ना पी तो मरेंगे ना जी हाँ जी तो क्या इसी तरीके से क्लिश्त की धाराओं में पड़ी हुई जो वृत्तियां हैं जो विवेक ख्याति वाली जो वृत्तियाँ है विवेक ख्याति वाली जो वृत्तियाँ हैं या गुणाधिकार का विरोध करने वाली जो वृत्तियाँ हैं, गुण के कार्य जो है गुणों के कार्यों का विरोध करने वाली जो वृत्तिया है वो उसमें आ गई पढ़ गई तो क्या वह भी अक्लिष्ट हो गई तो नहीं वह उनमें पढ़ने पर भी उसमें पतित होने पर भी उसमें गिरने पर भी उसमें आ जाने पर भी वह अक्लिष्ट ही रहेगी क्लिष्ट नहीं हो समझ गए हाँ जी आ, इस तरह कोई आ, व्यक्ति बुरी बातें सोच रहा है तो उसमें कोई एक अच्छी, अच्छी बातें नहीं बात होता है तो वो अच्छी बातें बुरी बातें नहीं हो गई हाँ जी। अच्छी बातें तो अच्छी बातें ही है हाँ मैंने यदि कोई बुरा व्यक्ति है अनजाने में भी तोता तो जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं कि कोई टेररिस्ट है कोई टेररिस्ट है वो मारते जा रहा है लोगों को मारते जा रहा है मारते जा रहा है मारा या चोर है या कोई है कोई भी ले लीजिए उदाहरण अब मारते जा रहा है मारते जा रहा है मारते मारते बहुत सारे व्यक्ति को मारा पर जो एक बच्चा मिल गया उसको अब वो बच्चा है बच्चा के ऊपर दया आ गया उसको नहीं मारा तो वह जो इतने जो उसका प्रवाह जो टेररिस्ट को मारने का जो प्रवाह है उसमें जो बच्चा को न मारने का जो की जो भावना है जो नहीं मारा तो नहीं मारा वो तो अच्छा ही है नहीं समझे समझ गया जी। हाँ तो यहाँ पर ये करें की क्लिस्ट प्रवाह पतिता की अक्लिष्ट कृष्ठ क्लिस्ट प्रवाह में पतित गिरी हुई जो वृत्तिया हैं, माने जो गुणाधिकार की विरोध करने वाली रोकने वाली और ख्याति विषयक वाली जो वृत्तियाँ हैं, वह अक्लिष्ट ही है भले ही उसमें गिर गई है अर्थात उसमें घुल मिल नहीं गई जैसे दूध में दिया तो वो घुल मिल गया पानी में आपने नमक डाल दिया तो घुल गया नहीं जी हाँ जी ऐसी नहीं है समझे हमें समझ गया घुल मिल हाँ। नहीं हुई उसकी हाँ जी क्या चीनी या नमक घुल जाता है उस तरह नहीं है उसमें अलग रहेगी उससे बिल्कुल वो अलग ही है अलग ही इसीलिए तो कहते हैं कि में कर्म आपने बुरे कर्म करते हुए भी जितने अंश में अच्छा कर्म किया उसका भी फल भी लेकर अच्छे कर्म करते हुए भी जितने अंश में बुरा कर्म किया तो ये नहीं की अच्छे काम ने किया तो उसमें बुरा कुछ काम हो गया चाहे वो अज्ञानता बसात हो या जान करके हो तो वह उसमें भूल जाएगा सो तो नहीं क्लिष्ट वृत्तिया में यदि अक्लिष्ट वृत्तियाँ आ गई क्लिष्ट वृत्ति के प्रवाह में तब भी वह अक्लिष्ट ही रहेगी और अक्लिष्ट वृत्तियां में यदि क्लिष्ट आ गई अक्लिश के प्रवाह में क्लिष्ट वृत्तियां तब भी वह अक्लिष्ट वृत्तियाँ ही रहेगी मतलब वह अक्लिश वृत्तियाँ ही रहेगी समझ गए हाँ जी समझ गया तो क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपनी उन्हें क्लिष्ट के प्रवाह में धारा में जो पतित वृत्तियां है होती हुई भी वह अक्लिष्ट ही है अक्लिष्ट है यहां ये ये वाक्य यहां पर पूर्ण वाक्य पूर्ण वाक्य हो गया कोई को है, कोई कहते हैं पूर्ण वाक्य नहीं है जब पूर्ण वाक्य को यहां पर पूर्ण विराम जब हो जाएगा पूर्ण विराम हो जाएगा तब तो इसका मतलब पहले वाला वाक्य कि भाई ये क्लिष्ट वृत्तियां अक्लिष्ट वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां के बीच में अक्लिष्ट गया तो वह अलग ही है वो क्लिष्ट वृतिया के साथ मिलकर वह क्लिष्ट नहीं हो गया वह घुलता मिलता समझे समझ गया और यदि क्लिष्ट प्रवाह पति अपनी अक्लिशता का आगे के साथ जोड़ेंगे तो फिर जो है की वो उसी की व्याख्या है समझ लीजिए क्लिष्ट छ्रेशु अपि अक्लिष्टा भवन उसी की व्याख्या भाई क्लिष्ट है क्लिष्ट का क्लेश वाला कार्य कर रहा है माने क्लेश सहित वाली वृत्तियां हैं तो क्लिष्ट वृत्तियां हैं परंतु क्लिष्ट वृत्तियाँ करते करते करते क्लिष्ट वृत्तियां हो परंतु तो उसमें छेद हो गया माने क्लिश्त वृत्तियां में न्यूनता आ गई समझ गए हाँ न्यूनता हो जाएगी ना जी भाई किसी चीज में यदि छिद्र हो जाए तो वह जो है उसमें न्यूनता हो गई ना हाँ जी आप यदि मान लीजिए एक नौका बना रहे हैं और पानी में आप नदी में ले गए अब उसमें छिद्र हो गया तो पानी आ जाए। हो गई तो फिर पानी आएगा तो डूब जाएगा ना नाव हाँ जी तो वही होगा ना कि क्लिष्ट वाली जो वृत्तिया है उसके छिद्र में भी अक्लिश्ता भवन अक्लिष्ट होते हैं माने उसमें न्यूनता आ जाती है क्लिष्ट के न्यूनता होने, होने पर भी न्यूनता होने पर भी उसमें उस क्या बोलते हैं होने पर, पर क्लिष्ट में भी क्लिष्ट वृत्तियों के न्यूनता में भी, भी, भी, भी अक्लिष्ट होते है मैंने कहने का अभिप्राय की पीछे जो कहा उसी की बात को आगे कह रहा है की क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्र में यदि अक्लिष्ट वृत्तियां आ गई तो वह अक्लिष्ट वृत्तिया ही रहेगी वह अक्लिष्ट नहीं हो जाएगी हाँ जी समझे तो क्लिष्ट छिद्रेशु अपनी अक्लिष्टा भवन क्लिष्ट के छिद्रों में भी अक्लिष्ट होती हैं। आगे पढ़िए एक मिनट हाँ अक्लिष्ट छिद्रेशु क्लिष्टा इति, इति और, फिर बोलते हैं, और बोलते हैं अक्लिष्ट छिद्रेशु क्लिष्टा इति और बोल रहे हैं कि अक्लिष्ट छिद्रो में अक्लिष्ट वृत्तियां हैं उसके छिद्रो में यदि क्लिष्ट आ गया अक्लिष्ट वृत्तियां आ गई तो वह वृत्तियां क्लिष्ट ही होगी अक्लिश होगी समझ गए हाँ जी आगे पढ़िए तथा संस्कारा वृत्ति वृत्ति संस्कारम संस्कार वृत्तिरवे संस्कार वृत्त वृत्तीचमा वर्तीय का संस्कारा वृत्ति क्रिय संस्कार इति ये जी हाँ तो यहां पर जो है अब यहाँ पर है कि बता रहे हैं कि तथा जातीय का मैने उस प्रकार प्रकार वाले संस्कार किस प्रकार वाले संस्कार क्लिष्ट वृत्ति वाले संस्कार और अक्लिष्ट वृत्ति वाले संस्कार समझ गए जी क्लिष्ट क्लिस्त जातीय मैंने प्रकार क्लिष्ट प्रकार वाले क्लिष्ट वाले प्रकार वाले संस्कार और या अक्लिष्ट प्रकार वाले संस्कार मैंने क्लिष्ट और मैंने क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार के जो संस्कार हैं मे क्लिष्ट संस्कार अक्लिष्ट संस्कार ये दोनों प्रकार के जो संस्कार हैं क्लिष्ट और अक्लिश्त जातीय जाति वाले जो संस्कार हैं वह वृत्ति रेभ क्रियंत वह वृत्तियों से ही उत्पन्न होते हैं क्रियंत माने उत्पन्न होते हैं माने कहने का होता है, है क्लिश्त क्लिष्ट वाले संस्कार क्लिश्त वृत्ति वाले जो संस्कार है क्लिश वृत्ति वाले जो संस्कार है वह क्लिश्त वृत्ति से उत्पन्न होते हैं समझे हाँ जी क्लिष्ट वाले संस्कार क्लिष्ट से उत्पन्न होते हैं क्लिष्ट क्लिष्ट वाले क्लिष्ट प्रकार वाले संस्कार क्लिष्ट वृत्तियों से उत्पन्न होती है, उत्पन होता है और अक्लिष्ट अक्लिष्ट प्रकार वाला जो संस्कार है वह अक्लिष्ट वृत्ति से उत्पन्न होते हैं कहने का है कि वृत्ति से संस्कार उत्पन्न होते हैं हम यदि क्लिष्ट वृत्ति वाले क्लिष्ट ृत्ति वाले जो अः क्लिष्ट वृत्ति वाले मैंने क्लिष्ट वृत्ति जब जाना क्लिष्ट हम हमारे चित्त में जब क्लिष्ट वृत्तियां होती है ऐसी वृत्तियां जो बंधन में डालने वाली है क्लेश अविद्या राग द्वेष वाली जो वृत्तियां होती है तो उस वृत्ति से वैसे ही संस्कार पैदा होंगे और हमारे चित्र के अंदर यदि अक्लिष्ट वृत्ति है और अक्लिष्ट प्रकार वाली वृत्तियां हैं विचार हैं तो उससे अक्लिष्ट संस्कार उत्पन्न होंगे अस्थित अक्लिश प्रकार वाले संस्कार उत्पन्न होंगे समझ गए जी हाँ जी मतलब क्लिश्त वृत्तियों से क्लिष्ट संस्कार उत्पन्न होते हैं अक्लिश वृत्तियों से अक्लिश्त जाति वाले संस्कार उत्पन्न होते हैं अक्लिष्ट प्रकार वाले संस्कार उत्पन्न होते हैं संस्कार चया और जो संस्कार है उस संस्कार से वृत्ति वृत्तियांपन्न होती है माने क्लिष्ट संस्कार संस्कार वाले क्लिष्ट क्लिष्ट से प्रकार वाले संस्कार से क्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न होगी और अक्लिष्ट संस्कार अक्लिष्ट प्रकार वाले संस्कार से अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न होगी होती है समझे हाँ जी गया हाँ जी आगे चलिए सदैव भूतम चित्तम वा नन उसे उसे पाले पाले भी है एवं इति के बाद पुस्तक पुस्तक में इस इस में कुछ अच्छे खपा नहीं में देखता दूसरी में देखता दूसरी संस्कार शब्द वृत्ति संस्कार चक्रमिश आवर्त उसमें एवं वृत्ति संस्कार चक्रम हाँ uh, तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार मन संस्कार से वृत्ति वृत्ति से संस्कार हाँ जी प्र, इस प्रकार जो है वृत्ति और संस्कार का जो चक्र है लगातार चलता रहता है वृत्तियों से संस्कार उत्पन्न होती है उत्पन्न होता है, होते है और संस्कारों से वृत्तियाँ उत्पन्न होती है वृत्तियों से संस्कार उत्पन्न होते हैं संस्कारों से वृत्तियाँ उत्पन्न होती है समझ जाए हाँ जी इसलिए जब वृत्ति को रोका जाता है तो वहां मने वह तो संस्कार को भी दग्द दग्द की दग बीज किया जाता है जब दग्ध बीज नहीं किया जाएगा तो फिर वृत्तिया उठेगी ही उठेगी समझे समझ जाए जब वृत्ति को दग्दीज करेंगे तभी संस्कार बनने बंद होंगे हाँ तो बोलते हैं कि संस्कार को भी दग्ध बीज करना पटेल वृत्तियों से संस्कार उत्पन्न होते हैं संस्कार से वृत्तियां उत्पन्न होती है ये रात दिन अनिशम मतलब क्या हुआ रात दिन लगातार अनिशम लग, हाँ जी लगातार सदा ये होते हैं माने वृत्तियों से संस्कार और संस्कार से वृत्तिया ये सदा चलते रहते हैं समझे जी समझ गया हाँ जी हम्म आगे चलिए फिर आता आतं भूतम चितम अवस्था महत्व कल्पेन तो फिर बोल रहे हैं कि तद एवं भूतं तो इस प्रकार के हैदेवम है ना जी, हाँ जी। तो तद, तद तो उत्तम चित्तम इस प्रकार के चित्त किस प्रकार के चित्त किस प्रकार के चित्त तो बोल रहे हैं कि जो मने इस प्रकार के चित्त मने कैसा चित्त चित? वृत्ति से संस्कार उत्पन्न होने वाला और संस्कार से वृत्तियां उत्पन्न होने वाला तो ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार के जो चित्त हैं मने पीछे जो कहा कि जिसमें संस्कार और वृत्ति का निरंतर चक्र निरंतर चलता रहता है इस प्रकार के चित्त एवं भूतम चित्तम समझे हाँ जी एवं भूतम चित्तम का क्या जी एवं मैंने इस प्रकार वाले चित इस प्रकार के चित्त इस प्रकार मैने इस प्रकार के प्राप्त हुए चित्त किस प्रकार के संस्कार और वृत्ति मैने जिसमें जिस, जिस चित्त में संस्कार और वृत्ति का निरंतर चक्र चलता रहता है इस प्रकार के चित्त अवस बोलते हैं अवस अवसिताधिकारम आत्मकल्प न्यविष्ठते प्रलयम बा गच्छति। तो बोल रहे हैं इस प्रकार के जो चित्र जो, जो मैंने जिसमें संस्कार और वृत्ति का चक्र निरंतर चलता रहता है इस प्रकार का जो यह चित्र जो है अवसिताधिकार मैने अवसिताधिकार मतलब यह हुआ मैने अवस्थित का मतलब होता है समाप्त तो हो जाना अवस्थित का मतलब क्या हुआ जी समाप्त हो जाना हां जी समाप्त तो हो जाना तो जिसमें अवस्थित अधिकार मान अवस्थित अधिकार है यहा ऐसा हो जाएगा अवस्थित अधिकार है यहाँ अवस मैंने अवसिता अवसित मैंने अवसिताधिकारम मैने जिसका अधिकार अधिकार मैंने गुणाधिकार अधिकार का मतलब क्या है यहाँ पर पीछे पढ़ के आये ना गुण अधिकार गुनाधिकारी पढ़े थे ना जी हाँ जी, जी? हां तो अवस्थित मैने समाप्त अवसिता का मतलब है समाप्त और अधिकार मैंने कार्य वृथिरूप कार्य रूप तो गुण का अधिकार सप्तमस के जो गुण है उसका जो कार्य कार्य है उनके कार्य जब समाप्त हो जाते हैं सप्रज सम का जो अधिकार है कार्य वृत्ति रूप जो है हाँ, वह वह अधिकार जो है जब वह समाप्त हो जाते हैं तब वह जो चित्त है आत्मकल्पे न्यविष्ट अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है प्रख्या रूप में स्थित हो जाता है और प्रलय बात या मोक्ष में जब जाता है तो वह चित्त प्रलय हो जाता है वह चित्त नष्ट हो जाता है समझे जी हाँ जी वह चित्त नष्ट हो जाता है बोल रहे हैं कि जब जब एवं भूतम चित्तम जिसमें वृत्तियां जिसमें जो है वृत्तियां जिसमें समाप्त हो गई है और संस्कार निरंतर ये चलता रहता है जिस चित्त में इस प्रकार के जो चित्त हैं वह चित्त वह चित्त जब गुणाधिकार से रहित हो जाता है जब उस चित्त में गुणाधिकार समाप्त हो जाता है तो वह चित्र अपने स्वरूप में व्यवस्थित अपने स्वरूप में उसका जो प्रख्या रूप चित्त है, रूप में स्थित हो जाता है वह चित्र माने और प्रलय गति या प्रलय को प्राप्त हो जाता है तो वह प्रलय को प्राप्त होगा वह जब वह असत्य समाधि को योगी प्राप्त होता है और वह जब मोक्ष में जाएगा फिर जन्म नहीं लेगा पते से तो उसके चित जो है नष्ट हो जाते हैं वो में नहीं जाते हैं। हाँ जी समझ गए नहीं समझ गया तो ऐसा चित्र जो उसको जिसको मोक्ष मिल गया तो उस मृत्यु के बाद उस जन्म की उसका लय हो गया उसमें नष्ट हो जाता है हाँ जी, हाँ जी। वह चित्त नष्ट हो जाता है हाँ जी यही उसको नष्ट जब उस उस में वो प्रकृति में लय हो गया उसका स्वरूप जो था प्रकृति, तो में, हाँ, प्रकृति में लय हो गया उसका वो प्रलय हो गया उसका तो यहाँ पर एवं भूतम जो है इसको ऐसा भी कर सकते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोध। हुआ अर्थात चित्त की जब सभी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है चित्त के सभी वृत्तिया निरुद्ध वाले चित्त ऐसा भी कर सकते हैं एक तो एवं भूतम का पीछे जो जो प्रसंग है है कि से से संस्कार और संस्कार और ये रात दिन चलती रहती चित्र इस प्रकार के चित्त इस प्रकार के चित्त जब गुण के अधिकारों से रहित हो जाता है गुणाधिकार जब समाप्त हो जाता है इस, इस प्रकार के चित्र में मैंने गुणाधिकार समाप्त हो मान गुणाधिकार रहित वाले चित्त गुणाधिकार रहित वाले चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाता है प्रलय को सब प्राप्त होता है जब मोक्ष में जाता है आत्मा जब मोक्ष में जाती है तो वह अचित प्रलय हो जाता है और जब तक मोक्ष में नहीं जाता है तो वो अपने स्वरूप में अवतिष्ठित रहता है चित्र समझे समझ जाए तो एवं भूतम का दो तरीके से आप व्याख्या कर सकते हैं एवं भूतम का एक व्याख्या हो गया कि जिस चित्त में दूसरा हो गया और एक आपने दिन चलता रहता है एक तो ये हुआ और दूसरा करेंगे कि निरुद्ध चित्त एवं भूतम चित योग चित्त वृत्ति निरोध चित्त के वृत्ति का निरोध करने का नाम योग है तो निरुद्ध चित्त जब निरुद्ध चित्त होता है तो उसमें गुणों का अधिकार समाप्त हो जाता है हाँ जी गुणाधिकार मने फिर जो है सत्य सत्य भी समाप्त हो गया ना जी हाँ जी तो वह गुणाधिकार जब समाप्त हो गया जब गुणाधिकार समाप्त हो गया तो अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया वह या इसको कह सकते हैं विवेक ख्याति जब विवेक ख्याति होती है सत्र सत और पुरुष के भेद का जिस चित्त में ज्ञान हो जाता है तो वह चित्त जो है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है और फिर जो है मुख्य के समय प्रलय को प्राप्त हो जाता है समझे समझिए हाँ जी बिल्कुल और कोई शंका तो नहीं है नहीं और अभी तो नहीं है मंत्र पाठ करें हाँ जी श्री ओ पूनमिदम पूर्णा पूर्ण पूर्ण आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है नमस्ते जीते नमस्ते जी आ गए जी आ गए कोई बात नहीं आइए आए ठीक है आइए आइए।